प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप तथा संस्कार जिज्ञासा शरीर में रोग होने पर इलाज करवाना चाहिए या उसे प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए समाधान शरीर में रोग प्रायः तीन कारणों से होते हैं एक रोग तो आहार विहार की विषमता से हो जाता है जैसे ज्वर या जुकाम ऐसे रोग उचित दवा लेने पर शीघ्र ठीक हो जाते हैं एक रोग ऐसा भी होता है जिसका कारण कोई पाप विशेष होता है दवा करने पर उस रोग का कारण जो पाप है उसके साथ दवा का संघर्ष होता है इसलिए दवा करने पर भी कभी कभी ऐसे रोग ठीक नहीं होते तब महामृत्युंजय मंत्र जब आदि दैवी प्रयोग करने चाहिए इनके द्वारा पाप दबने पर उससे उत्पन्न हुआ रोग ठीक हो जाता है कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कठिन प्रबल प्रारब्ध होता है उस प्रारब्ध को काटने लायक पुरुषार्थ प्राय व्यक्ति कर नहीं पाता दवा या मंत्रों का यथाशक्ति प्रयोग करने पर भी ऐसे रोग प्राय दूर नहीं होते हैं तब समझना चाहिए कि यह रोग भी भगवान की कृपा ही है शरीर के साथ ही जाएगा ऐसा विचार कर उसे सह लेना चाहिए पर प्रारम्भ प्रारंभ में तो व्यक्ति को पूर्ण प्रयास करके रोग निवृत्ति का उपाय कर लेना चाहिए जिज्ञासा प्रारब्ध को पुरसार्थ से काटा जा सकता है अथवा अच्छा भोगना ही पड़ता है समाधान पुरुषार्थ से प्रबल प्रारब्ध को तो काटना असंभव है परंतु शिथिल प्रारब्ध को काटा जा सकता है उपस्थित हुए प्रारब्ध को पुरुषार्थ के बल पर पीछे कर सकते हैं पर वह नष्ट नहीं होता उदाहरणार्थ कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि प्रारब्धानुसार व्यक्ति मरने वाला होता है परंतु कोई शास्त्रीय उपाय करने पर वह कुछ साल बज भी जाता है प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों अपनी अपनी जगह है जैसे किसी के प्रारब्ध में पुत्र नहीं है शास्त्र कहता है पुत्रेष्ठि यज्ञ करो उसके प्रभाव से पुत्र उत्पन्न होगा यदि प्रारब्ध प्रबल नहीं है तो यागरूप पुरुषार्थ के प्रभाव से पुत्र उत्पन्न हो जाता है दूसरी बात प्रारब्ध उपस्थित होने पर भी विचार के प्रभाव से वह आपको विचलित नहीं कर सकता प्रारब्ध अपनी जगह रह जाता है और आप अपनी जगह जैसे प्रारब्धानुसार आपके सामने मृत्यु उपस्थित है परंतु आपको मालूम हो रहा है कि भगवान की कृपा माला लेकर पहनाने के लिए आ रही है मृत्यु रूपी प्रारब्ध भोग में भी आपको कृपा ही दिख रही है भक्ति में ऐसी दृष्टि आ जाती है अब प्रारब्ध क्या करेगा जिज्ञासा इस जन्म में किए गए पाप पुण्य कर्म अगले जन्म में ही फल देते हैं अथवा इस जन्म में भी समाधान सामान्यतः तो पाप पुण्य कर्म आगामी जन्मों में फल देते हैं परंतु कुछ विशेष कर्मों का फल इस जन्म में ही मिल जाता है जैसे किसी व्यक्ति ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि याद किया तो उसका फल इसी जन्म में होगा इसके अलावा और तीब्र पुण्य पाप होते हैं उनका फल भी इसी जन्म में हो जाता है पाप कर्म जितने छिपे रहते हैं उतने ही प्रबल हो जाते हैं पाप प्रकट होने पर यदि कोई उस व्यक्ति की निंदा करे तो उसके पाप शिथिल हो जाते हैं छिपाने पर तो निंदा नहीं हो सकती अथवा पाप प्रबल हो जाता है ऐसे पाप का फल इसी जन्म में हो जाता है आनंद स्वामी ने अपने पुस्तक में एक अनुभव लिखा है उन्होंने एक जगह एक साधु को बहुत दुखी देखा तो पूछा तुम्हें कोई रोग अथवा अन्य कोई समस्या है तो मुझे बतलाओ मैं कुछ सहायता कर दूंगा साधु ने कहा मेरा दुख कोई भी मिटा नहीं सकता आनंद स्वामी के बार बार पूछने पर उसने अपने जीवन की घटना सुनाई मैं और मेरा एक साथी पंजाब के एक गांव से 1000 हज़ार लेकर व्यापार करने बम्बई गए दस वर्ष वहाँ रहकर हमने बीस लाख रुपए कमाए फिर निर्णय किया कि अब पैसा लेकर गांव चलें वहीं रहकर कोई धंधा करेंगे जाने के एक दिन पहले मेरे मन में पाप आ गया कि यदि यह मर जाए तो सारा रुपया मेरा हो जाएगा ऐसा विचार कर मैंने जहर लाकर दूध में मिलाकर उसको पिला दिया जब उसकी स्थिति खराब हुई तो उसने समझ लिया कि इसने मुझे जहर दिया है उसके मरते समय मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें क्रोध से मुझे घूर रही थी पर वह कुछ कर नहीं सकता था उसका शरीर छोटने पर शरीर का दाह कर्म करके 20 लाख रुपए लेकर मैं लौट कर गाँव आ गया गांव के लोग इकट्ठे हुए मैंने रो रो कर मित्र के मरने का समाचार उनको दिया और कहा कि हम दोनों ने मिलकर बीस हजार कमाए उसके हिस्से के दस हजार आप उसके घर वालों को दे दीजिए या सुनकर उस सब लोगों ने मेरी ईमानदारी की तारीफ की गांव में मैंने मकान बनाया विवाह किया फिर एक पुत्र हुआ दसवें वर्ष में वह पुत्र बीमार हो गया दिल्ली बंबई सब जगह इलाज करवाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ लोगों की सलाह से उसे विदेश ले गया उस पर मेरा सारा पैसा खत्म हो गया पर लड़का ठीक नहीं हो पाया लड़का जब मरना हो गया तो अंतिम समय में उसने आँखें खोली मैंने जब बेटा बेटा बार बार कहा तो वैसे ही नेत्र मेरे सामने आ गए जैसे मरते समय मित्र के थे उसने कहा अब क्यों रोता है पहले तो मुझे जहर देकर मार दिया ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए तब मैं घर छोड़कर भागा और साधु बन गया पर आज भी वो घटना चाह कर भी नहीं भुला पाता हूँ वे नेत्र आज भी मुझे घूरते हुए दिखाई देते हैं आनंद स्वामी मेरी व्यथा तुम क्या दूर करोगे देखिए उस व्यक्ति ने मित्र से विश्वासघात किया इस प्रबल पाप ने इसी जन्म में उसे फल दे दिया इसी प्रकार यदि प्रबल पुण्य हो उसका फल भी इसी जन्म में मिल जाता है